महान वैज्ञानिक राइट ब्रदर्स तीसरा भाग लेकिन उनके पिता उनका हौसला बढ़ाते वे उन्हें हिम्मत दिलाते हुए कहते हाँ वास्तव में यह मुश्किल काम है लेकिन तुमको धैर्य रखना चाहिए और अपना काम करते रहना चाहिए अंत में तुम्हें सफलता मिल जाएगी और समस्या का समाधान हो जाएगा जब भी कभी किसी काम के सफल होने में देर हो तो हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए इसका मतलब काम के प्रति मायूस होकर उसे बीच में ही छोड़ना नहीं चाहिए दोनों भाइयों ने अपने छापे खाने में करीब दस वर्ष तक काम किया और फिर इसके बाद उसे छोड़ दिया कभी कभी कोई काम शुरू करने के बाद उसे और आगे बढ़ने में में तुम्हारी रुचि रुचि नहीं होती है। तुमने शुरू अपनी होने के कारण नाचना या गाना सीखना प्रारंभ किया था या शायद कराटे सीखने में रुचि होने के कारण तुमने कराटे सीखना शुरू कर दिया लेकिन कुछ समय के बाद इन कामो में रुचि नहीं रही माना कि विल्बर और वोरविल ने चापाखाना बंद कर दिया उसमें उनकी रुचि खत्म हो गई लेकिन चापे में काम करते हुए उन्होंने मशीनों के बारे में बहुत कुछ सीखा साइकिल की तरफ रुझान राइट बंधो ने अब अपनी रुचि साइकिल में दिखाई जिसकी मशीन के बारे में वे निपुण हो गए थे उन दिनों जब वे अपने नाना के खुले मैदान पर काम करते थे तब वोल ने विल्बर से तीन डॉलर उधार लेकर पहली बार एक साइकिल खरीदी थी उस समय बाजार में केवल एक ही तरह की साइकिल मिलती थी जिसे पेने फादिंग कहा जाता था पेनी और फार्दिंग इंग्लैंड में चलने वाले दो सिक्कों के नाम थे पेनी से छोटा छोटा। था। था इस साइकिल का अगला पहिया पहिया बड़ा होता था और पिछला पहिया इसकी सीट जमीन के चार पांच फीट ऊंची होती थी जो शायद बहुत खतरनाक थी और जब 20 वर्ष की आयु के लगभग हुआ तब डेटन में एक नई तरह की साइकिल बाजार में आई इस साइकिल के अगले और पिछले दोनों बराबर थे तुम आज यह कह सकते हो कि यह कोई नई बात नहीं है लेकिन सन अठारह में यह एक नई बात थी राइट बंधुओं को साइकिल से बहुत लगाव हो गया जैसे कि आज तुमको वीडियो खेलों से लगाव हो जाया करता है लेकिन उनके इस लगाव ने उन्हें मशीनों को और अच्छी तरह से समझने का मौका दिया उन्होंने चापे खाने को अपने मित्र साइंस को दे दिया और सड़क के किनारे साइकिल की एक दुकान खोल ली इस दुकान में वे साइकिल किराये पर दिया करते उनकी मरम्मत किया करते और बेचा करते विल्बर और वॉरविल दोनों केवल भाई ही नहीं थे वे अच्छे मित्र और सहयोगी भी थे एक बार विल्बर ने कहा भी था वॉरविल और मैं दोनों साथ साथ रहते खेलते और यहाँ तक कि एक साथ सोचते हैं। दोनों भाइयों में विल्बर अपने भाई वॉरविल से चार वर्ष बड़ा था जैसे जैसे वे बड़े हुए उनके उम्र में कोई खास फर्क नहीं दिखाई देता था एक जैसे दिखाई नहीं देने पर भी उनकी बहुत ही बातें एक सी होती उनकी आवाज एक सी थी और वे दोनों ही ना तो कभी धूम्रपान करते और ना ही शराब पीते थे तुमने क्या यह मुहावरा सुना है खाली दिमाग शैतान का कारखाना है इसका मतलब है कि अगर तुम खाली बैठोगे अर्थात कुछ भी नहीं करोगे तो हो सकता है कि तुम ऐसे गलत काम कर बैठो जिन पर तुमको पछताना पड़े या शाप आए लेकिन विल्बर और वोरविल यह जानते ही नहीं थे कि खाली बैठना क्या है उनके पास अपने दिमाग को व्यस्त रखने के लिए बहुत से काम थे इन सब में प्रमुख था उनका सपना वायुयान बनाकर उसे उड़ाने का